इसी के साथ हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि केशव राव जी का छत्तीसगढ़ से है केशव जी पूछते हैं कि कर्म को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है बहुत अच्छा कर्म का मतलब यह है कि जो भी हमारा लक्ष्य बनता है उस लक्ष्य को पाने के अर्थ में जो भी हमारे अंदर मानसिक है ना का वाचिक जो भी उथल पुथल होती है जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो सब कर्म की बात है जैसे अभी तक मानव जाति ने संवेदना को लक्ष्य बनाया तो संवेदनाओं के लिए कुछ भी सोचा विचार किया व्यवहार किया कार्य किया वो सब एक प्रकार का संवेदनात्मक कार्य व्यवहार बना कर्म बना उसको हम लोग अध्ययन करते तो समझ में आता कि वो मानव के लिए अपेक्षित कर्म नहीं है तो मानव समाधान के साथ समृद्धि के साथ जीना चाहता है तो समाधान और समृद्धि को पहचानना उसके लिए मानसिकता पहले अपने में तैयार करना ये एक मानसिक कर्म है उस मानसिकता को व्यक्त करना, उसको बोलना, सुनना ये सब वाचिक कर्म है और ऐसी मानसिकताओं को व्यवहार में घटित कराने के लिए है ना सफल कराने के लिए कार्य करना इस प्रकार से वो कायिक कर्म है तो कायिक वाचिक और मानसिक रूप से तीन प्रकार से ये कर्म होते ही हैं। और उसको पुनः आगे देखेंगे तो तीन और भाग है उसके कृत कारित और अनुमोदित कृत का मतलब है हमने खुद नहीं किया कारित का मतलब ये हमने करवाया और अनुमोदित का मतलब है कि किसी के किए हुए में हमारे को हमने समर्थन किया इस प्रकार से थ्री इंटू थ्री नाइन प्रकार के कर्म को यहाँ पर दर्शन में अच्छे से अध्ययन कराया जाता है मोटी बात यही समझ लीजिए आपने कुछ सोचा बराबर कर्म नहीं है, है ना सोचने के से अधिक उसको सफल करने की दिशा में जब लेके चलने जाते हैं वहां से कर्म की पहचान होती है कुछ भी आपको सपना आ गया वे कर्म हो गया ऐसा नहीं वो सपने को जब हम सफल करने के लिए हकीकत में बदलने के लिए जो कुछ भी हम लोग हाथ पांव लगाते हैं योजना बनाते हैं कार्यक्रम करते हैं वो एक से अधिक जब कर्म एक दिशा में नियोजित हुए कार्य क्रियाए नियोजित हुई तो कर्म बना इस प्रकार से ये कर्म की पहचान है तो अभी इनमें करने लायक कर्म क्या है तो हम सब समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं तो समाधान क्या चीज़ है इसको समझना कैसे हम समाधान संपन्न हो सकते हैं इसको समझना समृद्धि संपन्न होना चाहते हैं समृद्धि क्या चीज है कैसे ये समृद्ध हो सकते हैं क्या उसके नियम सिद्धांत हैं उनको समझना और ऐसे जीने के लिए जो है हाथ पांव लगाना जरा दम, दम लगाने की बात है इसको बोलते कर्म हर कर्म का फल होता है तो जिन फलों से सम्पन्न होना चाहते हैं वैसे उसको समझें क्या फल से संपन्न चाहते हैं उसके लिए क्या कर्म को नियोजित करेंगे इसको समझेंगे उल्टा एनालिसिस करेंगे तो ये नहीं है कि कर्म करो और फल की चिंता मत रखो बल्कि ये कह रहे हैं कि फल की पूरी चिंता करो क्या कर्म चाहिए फल चाहिए अपने को तो जैसे फल चाहिए वैसे कर्म को नियोजित करो ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करो